इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्त हट पूर्वक पालन करेगा मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएँ लाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देख सभी प्रकार से मेरा भला ही माना मेरे इस अनुचित अच्छा भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं यानी मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है हे गुसाई आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा हे नाथ मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है हे hey देव मेरे आर्थभाव यानी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से मेरा बहुत बड़ कहना बहुत बड़ा अपराध है इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए आपने मेरी सभी बात सुधार दी प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा यानी अवधि है उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि यानी इच्छा कहता हूँ वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक रूप से प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है हे देव आप वही आज्ञा रूपी प्रसाद अब सेवक को मिल जाए भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत विवश हो गए शरीर पुलकित हो उठा नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया अकुलाकर यानी व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिया और उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करते हुए हाथ पकड़ उन्हें अपने पास बैठा लिया भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुच आ गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर कर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है इंद्र की रीति कौवे के समान है वह छली और मलिन मन है उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है पहले तो कुमत यानी बुरा विचार करके कपट को बटोरा यानी अनेक प्रकार के कपट का साज सजा फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता कभी इधर आता और कभी उधर जाता है उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय दे में हंसकर कहने लगे कुत्ता इंद्र और नवयुवक यानी कामी पुरुष एक सरीखे यानी एक ही स्वभाव के हैं पाणिनि व्याकरण के अनुसार शवन युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं भरत जी जनक जी मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य यानी जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा सभी राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी को बुद्धि की सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है पर उसके वर्णन करने में कठिनता है जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए उन भरत जी की महिमा महिमा तुलसीदास कैसे कहे उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है यानी विकसित हो रही है परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई यानी वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल, यश, निर्मल चंद्रमा है और की देखती रह गई है तब उसका वर्णन कौन करे भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ उसके समान वाम यानी अभागा और कौन होगा दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त यानी भरत जी के हृदय की स्थिति को जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर स्नेह सत्य शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल और अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस यानी अमृत सरीखे थे उन्होंने कहा हे तात भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और और प्रेम में प्रवीण हो, हे तात कर्म से वचन से वचन मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं हेतात् तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति की और प्रीति को समय समाज और गुरुजनों की लज्जा यानी मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो तुमको सबके कर्मों यानी कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ हे तात् पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुम्ब परिवार सभी बर्बाद हो जाते यदि बिना समय के यानी संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा हेतात उसी प्रकार उत्पात विधा ने यह सॉरी उत्पात विधाता ने यह यानी पिता की असामयिक मृत्यु किया है पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन यानी रक्षण गुरु जी का प्रभाव यानी सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा गुरु जी का प्रसाद यानी अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो हे भाई मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली परंतु तुमको तो अवधि यानी चौदह वर्ष तक बड़ी कठिनाई है यानी सबसे अधिक दुख है तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर यानी वियोग की बात कह रहा हूँ ये तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है कुठोर यानी कु अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवी उसकी सराहना करते हैं श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी सारा समाज शिथिल हो गया सबको प्रेम समाधि लग गई यह दशा देखकर सरस्वती ने भी चुप साध ली भरत जी को परम संतोष हुआ स्वामी के सम्मुख यानी अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ दिया भाग गए की कृपा हो गई हो उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले हे नाथ मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया हे hey कृपाल अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूंगा परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन यानी कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊ यानी अवधि को बिता दूं हे देव स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ उसके लिए क्या आज्ञा होती है मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता श्री रामचंद्र जी ने कहा है भाई कहो तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदरवाणी बोले आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों का समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊ श्री रघुनाथ जी बोले अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो हे भाई अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रंगुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे भरत जी धन्य हैं स्वामी श्री राम जी की जय हो ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक यानी अत्यधिक हर्षित होने लगे भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह यानी आनंद हुआ भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं मंत्री और सभासद सभी होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया कोई श्री राम जी की बड़ाई यानी बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआ था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा हे तात यह अनादि सिद्ध स्थल है काल क्रम से यह लोप हो गया था इसलिए किसी को इसका पता नहीं था तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया योग से विश्व भर का का उपकार हो गया धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कुप के प्रभाव से सुगम हो गया अब लोग इसे भरतकूप कहेंगे तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे कूप की महिमा कहते हुए सब लोग गए श्री रघुनाथ जी थे श्री रघुनाथ जी को अत्री जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रिजी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण यानी प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल चले कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर, कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जंभाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सखुचा जाते हैं पवित्र जल के स्थान यानी नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी कुछ पृथक भाग यानी पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर कर भरत जी पूछते हैं और उनके प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं भरत जी कहीं स्नान करते हैं कहीं प्रणाम करते हैं और कहीं मनोर मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। हैं घूम फिरकर ढाई दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं। और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं भरत जी ने पांच दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह पांचवा दिन भी बीत गया संध्या हो गई अगले यानी छठे दिन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 मैं जाकर अवधि भर यानी चौदह वर्ष तक अवध का सेवन करूं, हे दीन दयाल जिस उपाय से यह दास फिर चरणों के दर्शन करे हे कोसलाधीश, हे कृपालु अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए हे गुसाई आपके प्रेम और संबंध से अवध पूर्ववासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस यानी आनंद से युक्त हैं आपके लिए भव दुख यानी जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परमपद यानी मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है हे स्वामी आप सुजान हैं सभी के हृदय और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा यानी अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है विचार करने पर तिनके के बराबर यानी जरा सा भी सोच नहीं रह जाता मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है हे स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी किसी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले हे तात, तुम्हारी, मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है हमारे सिर पर जब गुरुजी मुनि और और और और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा यानी आज्ञा का पालन करने से कुमारग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता यानी पतन नहीं होता ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन यानी रक्षा भर करते रहना तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने में तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष न हुआ और न शांति हुई इधर तो भरत जी का शील यानी प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है आखिरकार भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाओं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं रघुकुल की रक्षा के लिए दो कीवाल हैं कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीता करके विदा मांगी तब श्री रामचंद्र जी ने ने उन्हें हृदय से लगा लिया इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया यह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई नहीं तो उच्चाटन न होता तो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 गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही यानी जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख वैराग्य और विवेक सहित तन, मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए वह जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी जी की की बुद्धि गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत यानी लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग कवि के हृदय को कठोर हृदय समझेंगे वह संकोचरस अकथनीय है अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय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 छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवा कर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा हे hey देव दयावश आपने बहुत दुख पाया आप समाज सहित वन में आए अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव जी के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनेना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम यानी मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया भरत की माता कैके के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र यानी निश्छल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया प्राणप्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगकर मिली उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में ह्लास यानी उत्साह नहीं होता है उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया भरत जी और राजा जनक जी ने, के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे यानी शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना पर आए फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया वे सब जोहार, जोहार कर यानी वंदना कर कर के लौटे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीताजी और लक्ष्मण जी बड़ छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा वही कही दुखड़ा सुनाया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया तब वे प्रसन्न होकर चले मन में जरा सा भी डर न रहा छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हूँ मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के के विरह में विह्वल है प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर यानी गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबद कर दिया फिर सही में उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुंचा पहुंचे जनक जी चार दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर की आशा पर जी रहे हैं भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर किया, वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए, फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा यानी छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा संकोच न कीजिएगा भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर आए और दंडवत करके हाथ जोड़ कर बोले आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन यानी अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया फिर श्री राम जी की माता कौसल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास किया सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तीर्ण तोड़कर यानी प्रतिज्ञा कर त्याग दिया जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास यानी भोगैश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं और फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं वे इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से जातक की और नीर विवेक की विभूति यानी शक्ति से हंस की भी सराहना होती है भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज यानी अन्य आदि से उत्पन्न होने वाला मेद। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेध से मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती है वो घट रहा है बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी बनी हुई है, है। जैसे शरद रितु के प्रकाश विकास से जल घटता है किन्तु बेत शोभा पाते हैं और कबल विकसित होते हैं शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र यानी तारागण है विश्वासी ही उस आकाश में ध्रुवतारा है चौदह वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरत यानी स्मृति आकाश गंगा सरी प्रकाशित है, राम प्रेम ही अचल यानी सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है वह अपने समाज यानी नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी संकुचाते हैं क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है पादुकाओं से आज्ञा मांग मांगकर वे बहुत प्रकार से यानी सब प्रकार से राजकाज करते हैं शरीर पुलकित है हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं जीभ राम नाम जप रही है नेत्रों में प्रेम का जल भरा है लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं, उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम रूपी सॉरी श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार यानी अमृत है श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन करता? तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हट पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान अयोध्या कांड समाप्त हुआ